नमस्कार मित्रों, आज का ये आज तारीख है 8 दिसंबर 2013 रविवार। आज का ये वीडियो है सेंसस 2011 का डाटा आ गया, लेकिन उसमें रिलिजियन, धर्म और लैंग्वेज ये दो पैरामीटर डिस्क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो पूरे सेंसस 2011 की कहानी इस तरह से है। 1 January2 時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間の数時間 13.5% आखरी census में थी 2001 के census में तो ये डेटा को छिपाना था इसलिए पहले क्या क्या कि census में आप census 2011 Wikipedia पेज पे जाओ census 2011 विकी गूगल पे टाइप कर आपको Wikipedia पेज पे ले जाएगा तो कुछ 35, 40, ने 50 जितने question डाल दिये census में इतने fall to question डाले ह 誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手をらっていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていない、誰かが手を持っていな वो उसका purpose क्या था कि census का data इकठा करने में जितनी ज्यादा देर हो, उतनी देर हो, फिर भी सारा, यदि main politically important रखे होते हैं, जो ये motorcycle scooter का है, वो sampling से भी हो सकता है, sampling और census में फरक क्या है। संसर्स यानी कि एक-एक आदमी के घर जाकर एक-एक आदमी को पूछके आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो और सैंपल मतलब कि पूरे देश में 100 करोड़ की आबादी हो उसमें से ट्रेंडम दो-पांच लाख लोगों का सैंपल लिया और उनको जाके पूछा कि कितने स्कूटर हैं आपके घर फ्रीज़ हैं या नहीं वो पूछा तो जो इकोनॉ अब जब census की information सारी एक साल के अंदर इकठी हो गई, December 202, 2012 तक सब तहसिलों में data आता है, उसके उपर तो totaling यह होता है, तो सारा data आ गया था, कि कितने percentage population के घर में plastic का घड़ा है, उनके घर में फ्रीज है, वो, और उनका धरम क्या है, उनकी मैधर टंग क्या है, वो सब कु वो दो पैरामीटर हैं कि धर्म का स्टैटिसटिक्स रिलीज़ नहीं किया और लैंग्वेज का रिलीज़ नहीं किया कि देश में कितने परसेंट लोग हिंदू हैं कितने और तहसील वाइस कि इस तहसील में इतने परसेंट हिंदू हैं इस परसेंट तहसील में इतने परसेंट सिख हैं इतने परसेंट मुस्लिम हैं वो डेटा, इतने परसंट है वो डेटा कि इतने परस अब इसमें तो आपका अनुमान मेरा अनुमान आपको जो अनुमान लगाना हो मेरा अनुमान ये है कि हिंदुओं का परसेंटेज पापुलेशन कम हुआ है दो वजह से एक तो उनका ग्रोथ रेट कम है दूसरी कम्युनिटी में ग्रोथ रेट ज़्यादा है और और बड़ी संख्या में लाखों और शायद करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुस वो शायद क्रिश्चियन हो गया ये अनुमान है मतलब आप आप खुद विसाइड कर लो कि सेंसर्स का डेटा दबा के क्यों रखा है अब यदि लैंग्वेज का डेटा दिया जाए तो ये साबित हो सकता है कि देश में कितने बांग्लादेशी घुस रहे हैं कैसे कि भाई पिछले दस साल में गुजराती बोलने वालों की संख्या 20 परसेंट बढ़ マリアランボルネワロギさんやマロパンダーパーさんバディー、バンガリーボルネワロギさんや、ディチャリス・ペタリス・パーさんバディー、プロジャータイ、バンガーディス、ボーサル・ローガー、アフィル、イエビ、パタラガーサータン、バンガーディス、アネワレオ、レフュージー、アネワレオ、レフュージー、アンフィル、アンフィル、アンフィル、アンフィル、アンフィル、アンフィル、アンフィル、アンフィル、ジー、ジンロコ、ダマンキアジャー、ア、マニョリス、バンガーディス、マニー、アンフィル、アタイ、 और फिर भी यदि वो भारत में आता है बांग्लादेशी मुस्लिम तो वो इन्फिल्ट्रेटर हुआ इसमें भेद करना चाहिए उसका मैंने अपने चैप्टर 32, 33 में दिया है, मेरी जो किताब है raoulmeta.com/301.html उसके चैप्टर 32, 33 में दिया है तो अब क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस क्यों ये डेटा दबाना चाहती है मतलब जून 2014, 私たちはデータを取り出してください。それを取り出してください。PIL を取り出してください。それを取り出してください。それを取り出してください。それを取り出してください。それを取り出してください。 हर तीन चार महीने में मेरा एक फेसबुक पोस्ट आता है कि भाई हमें ये डेटा मांगना चाहिए और मेरे राइट टू रिकॉल ग्रुप के जो वॉलेंटियर हैं वो इसको बात को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं भारतरक्षक.com है बहुत सारे वेबसाइट है जिस पर मैं ये बात डालता रहता हूं कि भाई कांग्रेस 2014 ま、2 0、ah、1 4年で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時ので1時間で1時間で1時間で1時間1 1年間で1時間で1時間で1 और चलो वो question डाले तो भी January 2011 में पूरा data आ जाता, लेकिन BJP के सांसदों ने भी बोला कि भाई इस information को January 2014 तक दबा के रखो, क्योंकि जो January 2011 में ये information आती, तो देश के जितने भी कार्य करता है, वो इस बात को चिंसीत हो जाते कि भी देश में इतने बंगलादेशी क्यों ग� वो भी सेम रहना चाहिए मैं मैं भारत के मुसलमान भारतीय हैं उनको निकालने की कोई बात नहीं है इस्लाम में मुझे कोई खराबी नहीं लगती है और भारत के मुस्लिमों में भी कोई खराबी नहीं है लेकिन जो पापुलेशन कंट्रोल है वो सारी कम्युनिटी में बराबर होना चाहिए और उसके लिए यदि कोई कानून की जरूर हो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 インドウォーカーの数は 2000% です。Uh, 82% です。75% です。8% です。0れを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、b れを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを situation इतनी खराब है कि पैनिक होना ही चाहिए। तो ये पैनिक यदि जनवरी 2012 में खड़ा होता, तो हमारे 22 साल जो वेस्ट हो गए, वो वेस्ट नहीं होते। और ये पैनिक अभी जनवरी 2014 में खड़ा होगा, तो एक ही नतीजा निकलेगा उससे कि बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलेंगे और वो पार्टी आगे बजाएगी। तो आप इ क्यों? क्योंकि यदि ये डेटा आ गया तो बीजेपी को वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी क्या चाहती है कि ये डेटा जनवरी 2014 में मिलना चाहिए, जनवरी 2012 में नहीं मिलना चाहिए पिछले दो साल से वो भी बीजेपी के एमपी भी सब शांत बैठे हैं इस मुद्दे पे तो इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं? मैं आप लो संसर्स 2011 रिलिजन हैश संसर्स 2011 रिलिजन आप ये हैश कोड रखोगे तो इससे जो एमपी का एमपी यदि अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखता है तो सारे ऐसे में इस कंप्यूटर में जाएंगे आपका एमपी का कंप्यूटर उसको फिल्टर करके बता देगा कि भाई आपके कस्टमर्स में से दो लाख लोगों ने 私の住宅でのデースのは、私の住宅でのデータをリリースするデリリーするのは、私の住宅でのデータをリリースする住宅のデースのは、でのデのは、でデータをリリースするのは、私の住宅でのデリリーターデーデ नोएडा में कितनी बड़ी ये तो सारे आंकड़े देखने के बाद ही पता लग सकता है। तो ये डेटा जितनी हो सके जल्दी और दूसरा कि ये डेटा रिलीज करने में जितनी देरी होगी उतनी इस डेटा में रिगिंग, मैन्युपलेशन करने का टाइम भी ज्यादा मिल रहा है। पूरी पूरी संभावना है कि इतना डिले कर दिया यानी